मुस्कुराते नमस्कार रेडियो मधुबन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तों आज हमारे साथ फतेहपुर से कुछ मेहमान आए हैं सबसे पहले हम आपसे उनकी मुलाकात करना चाहेंगे कैसे आप सर मैं बिल्कुल जी जी आपका परिचय करा दे हमारे जो श्रोता है आपका परिचय सुनना चाहेंगे मैं रेलवे जी रिटायर्ड स्टेशन अधीक्षक फतेहपुर को। जी जी तो सर आप ग्लोबल वैश्विक शिखर सम्मेलन में आए हैं तो यहाँ का आपका अनुभव कैसे लग रहा है बहुत अच्छा लगा मैं तो पहली बार आया हूँ जी लेकिन इसके बावजूद मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जी जी विश्व शांति के लिए और भारत के उन्नत के लिए स्वर्णिम भारत बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम जी जी जी बहुत खूब आपने बताया की प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा आपकी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो आपने बहुत कुछ देखा है बहुत दुनिया देखी है बाकी के सत्संग को हो या बाकी के जो बाकी बाहर का माहौल और यहाँ का माहौल में आपको क्या फर्क लग रहा है यहाँ का माहौल बहुत अच्छा इसलिए है यहाँ जो भी लोग हैं समर्पण भाव में से काम करते हैं जी जी जी हर व्यक्ति यहाँ का सेवा भाव से काम करता है जी जी जी और उसके आत्मीयता जी परिवार बिल्कुल एक तरह बिल्कुल भाई, बहन की तरह ऐसा है दोस्तों यहाँ देखा आपने की यहाँ जो भी आता है वे अपनापन महसूस करता है हर एक अपना परिवार है अपने परिवार का ही है ऐसा कोई अलग नहीं लगता है भले जान पहचान न हो कोई अदर स्टेट का हो लेकिन फिर भी ऐसा लगता है अपने परिवार का है तो हम ये चाहेंगे सर कि जाते जाते हमारे श्रोताओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि अपना जीवन का अमूल्य समय जी आप सात्विक देश प्रेम के साथ भाईचारे के साथ और देश को स्वर्णिम युग की ओर ले जाने के लिए प्रयास करें जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अनुभव साझा किया कि आपका जो अमूल्य समय देश प्रेम देश सेवा के साथ साझा करें तो चलिए दोस्तों लेते एक छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो वन जीरो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन बन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिलमन का दुल्शन सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन सुनते रहो तो चलिए दोस्तों ब्रेक के बाद फिर एक बार हम आपका स्वागत करते हैं फतेहपुर से ही हमारे दूसरे मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर पीके सिंह सर आप कैसे हैं है बहुत क्लास। हाँ, आपका परिचय दे मैं राजी जी ब्रह्म कुमार जी डॉक्टर कुमार सिंह जी, जी जी जी तो आपका एक्सपीरियंस अनुभव कैसे रहा अनुभव एक्सेलेंट है जी यहाँ पे जी बाबा का जो जी महाअविनाशी रुद्र महायज्ञ है जी जी मैं बाबा के साथ मिल के बाबा के कदम पे बाबा के श्रीमत पे चल के पूरे विश्व को घोषदा कम जी पूरा विश्व एक परिवार है जी दुनिया को देना चाहता जी जी जी बहुत खूब की डॉक्टर है खुद डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत सामाजिक कार्य में भी अग्रेसर रहते है हैं और वसदेव कुटुम्बकम का इन्होंने मैसेज दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांति